भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक रूपक उपमा अलंकार है जो स्त्रियां शुभ आचरण वाली और युवा अवस्था को प्राप्त हुई अपने सदृश पतिओं को प्राप्त होकर संपूर्ण गृह कृत्यों को व्यवस्थित करती हैं प्रातर वेला के सदस्य अत्यंत शोभित होती हैं इस सुक्त में प्रातर वेला और स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए यह 80वां सुक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 81वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में योगी जन क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ अनेक विद्या विहित बुद्धि आदि पदार्थों के अधिष्ठान जगदीश्वर के बीच जो मन और बुद्धि को निरंतर स्थापन करते हैं वे समस्त ऐहिक और पारलौकिक सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर ने विचित्र और अनेक प्रकार के जगत को संपूर्ण प्राणियों के सुख के लिए रचा उसी जगदीश्वर की आप लोग उपासना करो फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को लिए मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सूर्य आदि को के धारण करने वालों का धारण करने वाला और देने वालों का देने वाला बड़ों का बड़ा और प्रकृति रूप कारण से संपूर्ण जगत को रचता है और जिसके पीछे अर्थात आastre से सब जीवते और स्थित हैं वही संपूर्ण जगत का रचने वाला ईश्वर ध्यान करने योग्य है आवार्थ हे मनुष्यों जो सबका स्वामी ईश्वर तीन बिजली सूर्य और चंद्रमा रूप बड़े दीपों को रच के सर्वत्र व्याप्त और सबका मित्र हुआ और सूर्य आदि को अभिव्यक्त हो और धारण करके प्रकाशित करता है वही सब प्रकार पूज्य है अर्थात उपासना करने योग्य है फिर ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिसके महत्व को जानने के लिए सूर्य आदि लोक दृष्टांत हैं उसी संपूर्ण परम ऐश्वर्य के देने वाले का तुम ध्यान करो इस सुक्त में सत्य व्यवहार में प्रेरणा करने वाले ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 81वां सुक्त और 24वां समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 82वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य सबसे उत्तम जगदीश्वर की उपासना करके अन्य की उपासना का त्याग करते हैं वे संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं भावार्थ जो परमात्मा के बीच अज्ञान का नाश करते हैं वे यशस्वी होकर राज्य को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो मनुष्य संपूर्ण रत्नों के देने वाले परमात्मा की सेवा करते हैं वे अद्भुत ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो परमेश्वर की प्रार्थना करके धर्म युक्त पुरुषार्थ करते हैं वे बहुत ऐश्वर्य वाले होकर दुख और दारिद्र्य से रहित होते हैं मनुष्य किस लिए ईश्वर की प्रार्थना करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे परमेश्वर आप कृपा से जितने हम लोगों में दुष्ट आचरण हैं उनको अलग करके धर्म युक्त गुण कर्म और स्वभावों को स्थापित कीजिए इस जगत में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन इस ईश्वर से रचे हुए संसार में सृष्टि क्रम से विद्या के द्वारा कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही अन्य जनों को भी चाहिए कि सिद्ध करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय नहीं करें फिर मनुष्य कैसा व्यवहार करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे परमेश्वर अपने नियमों की यथा योग्य रक्षा करता है वैसे ही मनुष्य भी श्रेष्ठ नियमों की यथावत रक्षा करें मनुष्यों से कौन परम गुरु माना जाता है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो जगदीश्वर वेद के द्वारा मनुष्यों के लिए संपूर्ण विद्याओं का उपदेश करता है वही परम गुरु माननीय योग्य है इस सुक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 82वां सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले 83वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मेघ कैसा है इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से मेघ विद्या का यथावत विज्ञान करें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य पालन करने योग्यओं का पालन करते हैं और नाश करने योग्यओं का नाश करते हैं वे राजसत्ता से युक्त होते हैं फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सारथी घोड़ों को यथेष्ट स्थान में ले जाने को समर्थ होता है वैसे ही मेघ जलों को इधर-उधर ले जाता है फिर मनुष्यों को क्या जानना योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्य लोगों को चाहिए कि जिस मेघ से सबका पालन होता है उसकी वृद्धि वृक्षों के लगाने वनों की रक्षा करने और होम करने से सिद्ध करें जिससे सबका पालन सुख से होवे फिर वह मेघ कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपोपमा अलंकार है जो दृष्टियां न होवे तो किसी का भी जीवन न होवे फिर वह मेघ कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जिन कर्मों से वृष्टि होवे उन कर्मों का सेवन कीजिए फिर वह मेघ क्या करता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो निश्चय जल से संसार को पुष्ट करता है और दुख का नाश करता तथा फलों को उत्पन्न करता है वह मेघ विश्व भर में है ऐसा जानना चाहिए अब मेघ निमित्त कौन है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो बिजली सूर्य और वायु मेघ के कारण हैं उनको यथा योग्य प्रयुक्त कीजिए जिससे वृष्ट द्वारा गौ आदि पशुओं का यथावत पालन होवे भावार्थ मेघ से ही संपूर्ण प्राणी आनंदित होते हैं इससे यह मेघ को बनाना रूप कर्म परमेश्वर का धन्यवाद के योग्य है यह सब लोग जानें फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे जगदीश्वर वर्षाओं से प्रजा के हित को सिद्ध करता है वैसे ही धार्मिक राजा प्रजाओं के लिए सुख और अध्यापक बुद्ध को उत्पन्न करे इस सुक्त में मेघ और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 83वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ अब तीन ऋचा वाले 84वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जैसे भूमि पर पर्वत स्थिर होकर वर्तमान हैं वैसे जिनके हृदय में धर्म आदि श्रेष्ठ व्यवहार हैं वे आदर करने योग्य होते हैं फिर इस्त्री कैसी हो इस विशे को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थत इस मंत्र में उपमा वाचक लुपत उपमा लंकार है जैसे विद्वान जन्ड स्तुति करने योग्य जनों की स्तुति करते हैं वैसे ही विद्यायुक्त स्त्री प्रशंसा करने योग्य की प्रशंसा करती है भावार्थ जो स्त्री पृथ्वी के सदृश क्षमा से युक्त और पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है वह वृष्ट के सदृश सुखों को बरसाने वाली होती है इस सुक्त में मेघ विद्वान और स्त्री के गुण वर्णन करने से स सुक्त के अर्थ की इस असे पूर्व सुकतार्थ के साथ संंगति जाननी چاहिए यह 14 मा सुक्त और उनती समा वर्ग समात हुआ।